हरे कृष्ण जय राधमा धब कुहा a oh. पाल परम परिराज काचार्य स्तुत श्री श्री श्रीमद अभय चरणार भक्ति वेदान स्वामी शील प्रभुपाली जा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की झाषोस्वामी वृंद की झा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जा श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जा श्री अद्वैत श्रीवासि गौर भक्त वृंद की जा जय श्रील प्रभु नम विष्णुपा कृष्णप्रष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नाम नमस्ते सार स्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादीप नमो महाबधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा कृष्ण क्रिस्ना चैतन्यनाषे नम वंशाकृ्य कृपा सिंधु पति पावलेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण कृष्णचैतन्य प्रभु निनंद्रीअद्वताधर शिवा भक्त गौरभवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे श्रीक्रिष्ण चैतन्या श्रीक्रिष्ण चैतन्या देवां अति श्रीकृष्णचैतन्यवा तँ कूणाणवा कलौपी अतिगूढ़ प्रवर्ति याद कर लीजिएगा लिखा गया नहीं बंदे का है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देव तम करुणाणव मध्य लीला का बाईसवाध्याय है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य कल व्यप्यतिगूढ़े भक्तिर्जेन प्रवर्ति वंदे श्रीकृष्ण चैतन्यम करुणाणव बन्दे Derion, God, कला व्या भक्ति प्रवर्ति वे श्रीकृष्ण चैतन्यम करूणवा कलाव्याप्यतिगूढ़े भक्तिर्जेन प्रवर्तिता श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तम उनको करुणाड़वम जो दया के समुद्र हैं कलऊ अपी कलयुग में भी अति गूढ़ा अत्यंत रहस्यमयी यह या सुप्रसिद्ध भक्ति ही भक्ति ये न जिनके द्वारा प्रवर्ति प्रचारिता हुई बोली मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ करुणा के समुद्र हैं और इस कलयुग में भी जिन्होंने अति रहस्यमय अति श्रेष्ठ भक्ति का प्रवर्तन किया है श्रीमद श्री चैतन्य चरतामृत के मध्य लीला 22वें अध्याय की कथा यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी इस अध्याय में परिच्छेद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं शिक्षा दिए हैं इसको सनातन शिक्षा कहा भी जाता है अपने दो भक्तों को भगवान ने बड़े विस्तार से शास्त्रों का सारांश सुनाया पहले श्रीपाद रूप गोस्वामी को प्रयागराज में और श्रीपाद सनातन गोस्वामी को वाराणसी में प्रयागराज में दस दिन थे चैतन्य महाप्रभु और दस दिन उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रवचन सुनाया और कोई एक आध घंटे डेढ़ घंटे का प्रवचन नहीं होता था दिन भर भगवान की कथाएं चलती थी और वो कथा क्या कहते थे चैतन्य महाप्रु रोते हुए विलाप जैसे करते थे और शास्त्रों के अधिकूढ़ रहस्य और श्रीपद सनातन गोस्वामी से दो महीने वे शास्त्रों का संवाद सुनाए तो कलेवर की दृष्टि से यह बहुत बड़ा प्रसंग है सनातन शिक्षा में तो बाईसवें अध्याय के पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु संबंध तत्व का वर्णन किए संबंध तत्व का अर्थ है कृष्ण कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व हैं और प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक काल से परिस्थिति से सब समय उनका संबंध है विशेष करके जीवों के साथ उनका अविच्छेद संबंध है यदि जीव है किसी को यह कहे कि यह मेरा है तो और कहीं भी गलत ये उच्चारण बैठेगा क्योंकि जीव का संबंध और जगह नहीं है कहीं भी है थोड़े काल के लिए टेम्पोररी है जब तक शरीर है तब तक कोई संबंध है शरीर से भी रियल में संबंध नहीं है पर शरीर से आत्मा से अर्थात जगत से और जीवों से कृष्ण का ही एकमात्र संबंध है वही संबंध तत्व है सम्बन्ध सम बंद कार्य थे सम्य अगर बंधकार बंधन जिनके साथ कोई रिलेशन है जिनके द्वारा सारे जीव उत्पन्न किए गए सारा जगत उत्पन्न किया गया विश्व सृष्टि आदि हुई वही वास्तव में जीव के प्राप्तव्य हैं उन्हीं को समझना चाहिए अध्ययन करना चाहिए तो ऐसे संबंध का वर्णन श्री चैतन महाप्रभु ने किया कृष्ण कितने सुंदर हैं कितना उनका ऐश्वर्य है उनके अवतार किस तरह से होते हैं इन सब बातों का विशद वर्णन किया बीसवें अध्याय और इक्कीसवें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन बाईसवें में अविधेय तत्व तो का वर्णन कर रहे हैं अविधेय का अर्थ साधन साध्य क्या है भगवान कृष्ण और कृष्ण प्रेम ये साध्य है कृष्ण को प्राप्त करना है और कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त करनी है साध्य है और साधन क्या है साधन ऐसे अनेक हैं शास्त्रों में बताए गए जैसे कर्म योग और ज्ञान परंतु विचार करके देखा जाए तो ये सब साधन भक्ति के बिना कुछ भी फल नहीं देते अतः असली साधन है भक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति ही साधन है अभिधेय है अतः चैतन्य में अपनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के उपक्रम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणा करुणा के समुद्र उन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया और परम धन कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन किया प्रवर्ति प्रवर्तन का अर्थ है फैलाना विस्तार करना प्रचार करना तो कलंग अपी इस घोर कलिकाल में भी जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया ऐसे भगवान के चरण कमलों की में वंदना करता है। अब आगे कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं चैतन महाप्रभु के परिकरों की चैतन्य महाप्रभु की और श्री श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जया द्वैत चंद्र जय गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंदो की जय हो जय गौर भक्त वृंद सदा इस बात को ऐसे कहा गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कोई एक दो या दो चार ऐसे नहीं रहते हैं जो हिमालय में गुफा में रह रहे हैं गौर भक्त वृंद वृंद ब्रिंद का अर्थ है समूह भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त समूह में रहते हैं और परस्पर भगवान का कीर्तन करते हैं संकीर्तन करते हैं गुड़ावली सुनते हैं कहते हैं तो सब जब आप देखेंगे वनना तो गौर भक्त वृंद दोचर के नाम गिना कर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, प्रभु अद्वैताचर श्रीवास यहाँ तक ला करके फिर गौर भक्त वृंद चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की मैं वंदना करता हूँ यह संपूर्ण पृथ्वी गौर भक्तों से मंडित है सब जगह चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और शिल प्रभुपाद के कृपा से गौर भक्त वृंद तो और अधिक बढ़े हैं शिल प्रभुपाद जी के दया से समस्त दुनिया में सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु के भक्त दिखाई पड़ते हैं वैसे भगवान का नाम लेना यही मुख्य पहचान है लेकिन इस तिलक द्वारा भी सर्वत्र गौर भक्त वृंदों का दर्शन होता है सर्वत्र शिल प्रभुपाद्य के जीवन में सबसे पहले गौर भक्त बिंदु उमड़ा सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा थी और दूसरी रथ यात्रा थी उस रथ यात्रा में इतने लोग आ रहे थे आपने शायद वीडियो देखा होगा इतने लोग आ रहे हैं वहाँ अद्भुत भीड़ उमड़ी और आज वही परंपरा है कि संसार में सब जगह रथ यात्राएं हो रही हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में समर्पित भक्त जुटते हैं भगवान का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का तो ये सब गौर भक्त वृंद सर्वत्र प्रचार है भारतवर्ष में भी कुछ विशिष्ट रथ यात्राएं है होती हैं जैसे लुधियाना की रथ यात्रा हमने देखा है अद्भुत तरीके से नगर सजाया जाता है अपने अपने घरों पर और अपार भीड़ उमड़ती है भगवान को नल्छावर देना कीर्तन करना भारी बारिश ये सब गौर भक्त वृंद है भगवान का भक्त ऐसा नहीं है कि अकेले रहे और कुटीर में ज्यादातर काल तक ध्यान करें ऐसे चैतन्य महाप्रु भक्त नहीं मिलते जब मिलते हैं समाज में और संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कहीं देख रहे हैं कीर्तन करते हुए कहीं रथ यात्रा में नाचते हुए और कहीं से श्रीमदभागवतम सुनते हुए इस तरह से भी भक्त बहुत मरते हैं कीर्तन और कथा यही है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का मुख्य भजन कीर्तन और कथा श्रील प्रभु का जी की कृपा से सर्वत्र कीर्तन देखने में आता है कभी कभी ऐसे कीर्तन होता इस प्रकार कीर्तन होता है चैतन्य महाप्रभु के समय की याद आने लगती है को जब भक्तजन जुटते हैं और हजारों हजारों भक्त एक साथ गाते हैं महामंत्र को तो उस समय स्मरण आता है चैतन्य महाप्रभु के समय में कैसा मादक कीर्तन होता होगा और कितने लोग भगवान के कीर्तन में विशुद्ध होते होंगे मायापुर में कीर्तन होता है और हमने विदेश में भी देखा एक जगह कीर्तन चल रहा था इसे थोड़ा भी अंतर नहीं लगता था कि ये भारत है कि विदेश है कुछ अंतर ही नहीं सब नवजुवक भक्त जुटे हुए थे और सब झूम रहे थे नाच रहे थे इस तरह का कीर्तन होता है और ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ही देखा जाता है अन्य स्थानों में है भक्ति परंतु कीर्तन का उन्मेष तो चैतन महाप्रभु के दासों में देखा जाता है ये वृंद शब्द पर मुझे ये ध्यान आ गया okay. जयाद चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत चंद्र की जय वास्तव में भगवान के की कीर्तन का सबसे पहला श्री गणेश किया था नवदीप में अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले जितने भी वैष्णव थे गौड़ मंडल में नवदीप में वे श्रीपद अद्वैताचार्य जी के संरक्षण में रहते थे यहाँ तक कि नवाचार्य से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जी के शरण में रह करके और निर्भय भजन करते थे उसमें सबसे बड़ी बाधा थी स्मार्ट ब्राह्मणों के द्वारा कीर्तन का विरोध और कर्मकांड पर जोर देना बहुत है, कटाक्ष करते थे कीर्तन करने वाले और ऐसे कहते थे देखो कीर्तन केवल एकादशी को किया जाता है रोज रोज कीर्तन नहीं करते और एकादशी को भी कब जब सब लोग सो जाएं काम धंधा करके तो रात भर जग करके कीर्तन करो बस एक दिन और वही मृदंग मत बजाओ डिस्टर्ब होता है मृदंग बजाने से आवाज़ ज्यादा मत करो अपने रूम में जो भी जुटना हो जुटो और एकादशी को कीर्तन करो यहाँ तक वे नहीं माने जा करके काजी से शिकायत की जब बाहर कीर्तन होने लगा गली में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ है। तो भगवान ने एक दिन कहा चैतन्य महाप्रभु नित्यान नित्यानंद प्रभु से हरिदास ठाकुर से सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र कह मोरा आज्ञा के प्रकाश नित्यानंद सुनिए और हरिदास सुनो मेरी आज्ञा का सब जगह प्रकाश करो नवदीप में जाओ और कीर्तन करो प्रथम बार भगवान ने आज्ञा दिया कि घर से बाहर गली में नगर में कीर्तन करो ये क्रांतिकारी कदम था तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए और इन दोनों को कहा भगवान ने कि और जो दो तो चार साथी मिले तो उनको ले लेना और हरे कृष्ण बोलना यह बलि आर ना यह छाड़ी आर ना बलि बोलाई बगवान नाम के अलावा और कुछ बोलना मत और बोलवाना मत तो बहस होगा क्योंकि पंडितों की नगरी थी <laughs> तो बहस होगा टाइम बेकार बीतेगा इसलिए केवल महामंत्र बोलना और बोलवाना और चीज़ मत बोलना बोलवाना चलो गैस घर घर में जा कर के हरि नाम बुलवाते थे चैतन्य महाप्रु ने कहा कि गृह गृह घरे घरे जा करके ये और नम्र भाव से प्रार्थना करो भिक्षा मांगो कि हरी बोलो हरी बोलो हरे कृष्ण बोलो ये सफल रहे सब जगह विध्वत प्रचार होने लगा लेकिन कुछ लोगों ने काजी से शिकायत किया था नहीं प्रथम विघ्न पड़ गया ये जगाई मधाई का ये दोनों शराबी थे रात दिन शराब पीना का काम था थे उच्च कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण थे लेकिन कुसंगति से बिगड़ गए थे शराब पीते थे क्या क्या करते थे तो उधर जाने लगे तो गांव के लोगों ने नवदीप के लोगों ने मना किया हे बाबा जी इधर क्यों जा रहे हो नितेन प्रभु भी बिरत जैसा ही रहते थे और हरिदास ठाकुर तो घुटने से नीचे कपड़ा पहने घुटने से ऊपर पार के इसके पहले हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया था हरिनाम देने के चलते पर भगवान चैतन्य महाप्र की कृपा से इनको कुछ नहीं हुआ तो हरिदास ठाकुर को सब लोग जानते थे ये भी पता था कि ये मुसलमान है ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए या प्रहलाद महाराज ने ऐसे कहा जाता है जो भी हो हरिदास ठाकुर रहते थे प्रचलित व्यक्ति थे तो नित्यानंद अद्वैताचार्य के संरक्षण में रहते थे एक बार की बात थी भगवान चैतन्य महाप्रुष अवतार से पहले की ये सब बातें हैं अद्वैताचार्य ने श्राद्ध किया अपने पिता का वार्षिक श्राद्ध श्राद्ध तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खिलाया जाता है श्राद्ध का भोजन पात्र उनको पात्र कहा ही जाता है तो, तो द्वैताचार्य विचार करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस विश्व में कौन है जिसको ये पहला भोजन दिया जाए उन्होंने निमंत्रण दिया था अनेक ब्राह्मणों को क्योंकि स्वयं ही ब्राह्मण थे और बड़े ही सुसम्पन्न सु, ब्राह्मण थे द्वैताचार्य बड़े विख्यात थे तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए सब लोग आने वाले थे और जब तो घर पर ही रहते थे हरिदास ठाकुर वहीं पर कुटी बना करके तो सबसे पहला भोजन उन्हें हरिदास ठाकुर को करा दिया हरिदास ठाकुर नहीं खा रहे थे का रहे थे कि ये ब्रह्म भोज है ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया है आप क्या कर रहे हैं आपका ना हमको तो लोग जीने नहीं देंगे और आपका भी समाज में नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा भले ब्राह्मणों को खाने दीजिए और मैं उनका उशिष्ट ले लूंगा खा लूंगा मैं तो रोज खाता ही रहता हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं आपको खिलाने पर एक लाख ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा और हमें और की चिंता नहीं है मैं आपको भोजन कराऊंगा मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूँ आपके खाने पर एक लक्ष ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा अब जबरजस्ती बैठा करके दो चार दिन हरिदास ठाकुर जबरजस्ती बांह पकड़ के नहीं बैठिए बैठिए तब तक तो कुछ ब्राह्मण जुटे हुए थे इनके यहाँ और कुछ आ रहे थे जब ये सबने सुना कि इनके यहाँ वो हरिदास खाया वो तो ब्राह्मण तो सब गरम हो गए दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण भी लौट गए और दूसरे जो नहीं आए थे वो तो आए नहीं सुन कर के भ्रष्ट हो गया या अद्वैत नष्ट हो गया में। वास्तव ब्राह्मणों का तिरस्कार करके और ऐसे मुस्लिम को खिला रहा है तो सब लोग भाग गए घर से यहाँ तक कोई भी नहीं खाए जो भोजन बना था वो तो सब ऐसे ही रह गए जब लोग घर पर पहुंचे, भूखे सब ब्राह्मण तो मुसलाधार वर्षा होने लगी बहुत जोर से वर्षा होने लगी ऐसी वर्षा अखंड लगातार कई घंटे कि सबके घर में कोई अग्नि नहीं रह गया भोजन कैसे बने तो अंत में त्राही त्राई करने लगे भोजन के बिना तो वही भोजन और भोजन में भी भात प्रधान बंगाल में भात होता है आकर के वही प्रसाद फिर सब खाया द्वैताचार्य के यहाँ आकर के से सब तंग आ गए तो मरता क्या न करता आकर के द्वैताचार्य के यहाँ सब वही भोजन किए ये सब कथाएं हैं तो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के यहाँ रहते हैं। उन्हीं के संरक्षण में जब भगवान का जन्म हुआ तो ये भी अद्वैताचार्य के साथ नाच रहे थे आनंद में अपने आप आहलाद होने लगा तो ऐसे हरिदास ठाकुर हम वैष्णव के परम गुरु हैं जय ध्वनि में भी प्रेम ध्वनि शीला प्रभुपा जी हरिदास ठाकुर के लिए तो अलग रख हैचार्य शील हरिदास ठाकुर की चार कीर्तन के अंत में सब जगह ही बात बोली जाती है कहले संबंध तत्व विचार वेद शास्त्र उपय कृष्ण एक सार इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तो इस प्रकार संबंध तत्व पर विचार हुआ कृष्ण ही एकमात्र सार हैं सबके अपने स्वामी हैं प्रेमास्पद हैं और सर्वदेश सर्व काल में संबंधित हैं सार हैं असली चीज कृष्ण हैं उनको संबंध तत्व कहते हैं अब एवे कही सुना अभिधेय र लक्षण जहा है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धाम अब अभिधेय का वर्णन कर रहा हूं क्या ये दूसरे श्लोक सही चैतन्य महाप्रभु का उद्गार चालू हो गया प्रथम में सुन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उद्गार है लेकिन दूसरे से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का चालू हुआ एवे कही सुनना अभिधेय र लक्षण भक्ति का क्या लक्षण है भक्ति के कितने अंग होते हैं इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि जहाँ हिते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम दान इसी अभिधेय के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भी मिलेगा हम भक्तों को सबके बाद करना क्या है इसी को अभी कहते हैं पाना है श्री कृष्ण को श्री कृष्ण प्रेम को पाना है ठीक है वो तो उद्देश्य है वो तो प्रयोजन है <coughs> पर कैसे जानेंगे कृष्ण को कैसे पाएंगे कैसे प्रेम होगा उपाय से जिसको साधन कहते हैं तो साधन है भक्ति भागवतम में ये बात कही गई है कि ज्ञान कर्म और कर्म योग और ज्ञान ये भी अपने स्थान पर एक शक्तिशाली साधन माने जाते हैं कर्म कार्य जैसे वाणाश्रम धर्म का पालन ठीक वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निर्वाह करना ठीक से अपनाचरण करना इसको कर्म कहते हैं इसके द्वारा भी साधक सिद्धि प्राप्त करता है सिद्धि क्या ऐसा कहा गया है कि अगर ठीक से वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का व्यक्ति पालन करे भगवान विष्णु को प्रसन्न करे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वह नरक में नहीं जा सकता उसे उच्चतर लोग मिलता है ऐसा बताया गया है तो ये भी साधन हुआ और योग योग के द्वारा भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं तो वह भी कुछ सीमा तक एक साधन है और ज्ञान ज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्म का बोध होता है आत्मा ये नहीं है देह से बिल्कुल भिन्न है छिन्मय है इस प्रकार का ज्ञान और भगवान के साथ भी एक हल्का ज्ञान होता है केवल उनके अप्राकृतत्व का विचार करके कि प्राकृत नहीं है दिव्य हैं पर भगवान के साथ कोई संबंध आदि की स्फूर्ति नहीं होती तो इसको प्राय ज्ञान शब्द कहा ज्ञान शब्द से अभिहित किया गया तो ज्ञान भी एक साधन है लेकिन श्रीपाद को गोस्वामी कहते हैं तपस्विनो दान परा जसस्वीनो मनस्विन मंत्र विद सुम्गला क्षेम न बिंदंति बिना ज दर्पणम तस्म सुभद्र नमः चाहे तपस्वी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई साधन करे लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण के बिना किसी को कोई सिद्धि नहीं मिलती स्पष्ट कहते है। तपस्विनो दानपारा, परा जसस्विनो मनस्विनो सुमंगला, विद सुमंग बिना नींद जदर्पणम तस्मय सुभद्र स्रव से नमो नब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोई समर्पण नहीं करता है तो उस साधन से उसका कोई क्षेम नहीं होता है कल्याण नहीं होता है और कर्म की बात है तो भगवान चैतन्य में आप कहते हैं कि चारी यदि कृष्ण ना ही तो स्वकर्म करीते से रौरवे पड़ी माचे चार वर्ण और चार आश्रम के नियमों का कोई पालन ठीक से कर रहा है और स्वधर्म का आचरण कर रहा है पर यदि कृष्ण नहीं भज तो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो स्वकर्म करीते अपना कर्म करते हुए भी रौरवे पड़ी माच और रौरव नरक में डूबता है श्रीमद भागवतन में इसको कुछ सॉफ्ट भाषा में कहा गया है कि जो लोग आत्म प्रभव ईश्वर को भगवान को नहीं जानते हैं अवज्ञा करते हैं भजन नहीं करते हैं तो वे स्थानक भ्रष्ट पतन अपने स्थान से गिर जाते हैं अध पत तो आधा पतंती में तो वही नरक भी एक है आधा नीचे ही है पर चैतन्य महाप्रव तो सीधा कहते हैं और नरक में गिर यदि कृष्ण यदि कृष्ण नहीं भज यदि कृष्ण का भजन नहीं करते तो इस तरह से कर्म योग और ज्ञान ये एक प्रकार से साधन हैं पर दूसरे तरह से भक्ति के बिना साधन नहीं है अगर भक्ति के साथ कुछ किए जाते हैं तब तो कुछ फल देते हैं भक्ति शून्य किए जाते हैं तो ये केवल अभिमान आदि की सृष्टि करते हैं और अधोगति के कारण होते हैं कोई व्यक्ति यदि योग कर रहा है तो वो उसमें कोई मुक्ति का लक्षण नहीं भगवान का प्रेम नहीं कुछ अभिमान की सृष्टि होती है सिद्धि रिद्धि प्राप्त करके जश आदि पा करके वो गिरता है ज्ञानियों के भी यही हालत है वो मानते हैं हम मुक्त हैं हमको क्या जरूरत है महामंत्र जपने की अलम तो को भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की क्या जरूरत है विमुक्त मानिना विमुक्त मानिना का अर्थ करते हुए श्रीपा सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने को विमुक्त मानते हैं पर न विमुक्ता एक विमुक्त नहीं है लेकिन मानते हैं तो अपने से कोई कुछ भी मान ले मानने से क्या होगा हमने से बैठे हुए कुछ लोग मान ले के हम ही भारत के राष्ट्रपति हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और माना कर इस मानने से क्या फायदा होगा इससे क्या लाभ होगा होना चाहिए ना विमुक्त होना चाहिए ना कि विमुक्त मानी ना अपने को मान लेते हैं लेकिन आरोही कृष्ण परम पदम तथा पतन तथो नाजुष्म उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च तपस्या करके बेदल ध्यन आदि करके भी अध पतन थे इसलिए भक्ति ही वास्तविक साधन है वास्तविक श्रेय साधन है जिससे भगवान कृष्ण मिलते है। तो एबे सुना। हैं तो ऐवे कही सुन चैतन महापुरु कहते हैं सनातन शाम से अब कह रहा हूँ सुन एवे कही सुन अभिधेर लक्षण अभिधेय का लक्षण कह रहा हूं जहाँ है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धाम जिससे जिसका आचरण करने से भक्ति करने से श्री कृष्ण मिलते हैं और श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम मिलता है कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र क है अतएव मुनिगण कर से निश्चय कृष्ण भक्ति ही एकमात्र कल्याणकारी साधन है सब प्रकार के दुख का नाश करता है भक्ति सब प्रकार के दुख का नाश कर देती है सब सुख प्राप्त कराती है संसार बंधन हर लेती है अतः सभी शास्त्र कहते हैं इस बात को सभी मुनि जन भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई भी उपाय नहीं है सब कहते ही है ना हम लोग बारम्बार इस बात को सुनते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम नास्ते व नाचते व कलम नास्ते व नाचते व नाचते व भक्तिर ऊपर के अर्ध श्लोक में कहा जा रहा है कि हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम एव केवलम हरि का नाम हरि का नाम हरी का नाम ही एक अकेला क्या अर्थ हुआ इसका वही सबसे बड़ा साधन है और निषेध किया जा रहा है कलो नाचते व नाचते व नाचते व गति रहने थे तो भगवान हरि का नाम ही एकमात्र गति है गति है गति है कल युग में और कोई गति नहीं है तीन बार इसीलिए कहा गया कर्म योग और ज्ञान तीनों को निरस्त किया गया नाचते व नाचते व न अस्थि एवं गति इसके लिए न अस्थि एवं गति कल युग में और कोई साधन नहीं है और कोई साधन नहीं है और कोई साधन नहीं है एक भक्त है हमारे यहाँ बिहार में अर्थ करते थे में कलोल नाश वाले नाचते वाले नाश देता है नाश देता है सारा पाप तप नाश देता है लेकिन ये अर्थ नहीं है कलयुग में और कोई साधन है दूसरे युगों में कर्म में योग और ज्ञान कुछ कुछ काम करते थे जैसे कोई दवाई है स्टोर में रखी है जब तक डेट उसका एक्सपायर नहीं होता है तब तक काम करती है डेट डेट एक्सपायर हो गया तो उसको फेंक दिया जाता है इधर के डॉक्टर हो सकता है एक्सपायर डेट वाले भी बेचते होंगे लेकिन हमने देखा अमेरिका में वो एक स्टोर में वो डेट पढ़ रहे थे सब निकाल निकाल और दवाइयों को ऐसे फेंक रहे थे अब उनका कोई प्रयोजन नहीं कचरा में बिल्कुल कहीं ले जाकर के फेंक देते डेट एक्सपायर हो दवा है लेकिन उसी डेट तक दवा काम करेगा तो कर्म योग और ज्ञान ये सत्ययुग द्वापर त्रेता में काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा पूरा नहीं भक्ति के संग काम करते हैं लेकिन कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है और कुछ करने की जरूरत नहीं है कोई काम करेगा ही नहीं डेट एक्सपायर है सबका फिर भी लोग वही आग्रह करते हैं और समय तो योग का अर्थ भी नहीं समझते योग का अर्थ केवल शारीरिक कसरत और सांस को बाहर भीतर करना यही जानते हैं तो आत्मा का संजोग भगवान से होना चाहिए भगवान के रूप गुण को समझना और भगवान के मंत्र जपना महामंत्र जपना ये ये असली योग है लेकिन आज के लोग योग शब्द कहते हैं सांस फूलाना पिचकाना पेट उठाना और उसको खोपड़ी बनाना और नाना प्रकार के शारीरिक व्यायाम ये योग थोड़े है ये हठ योग है शास्त्र इसको हठ योग कहता है ठीक है ये लाभदायक है लेकिन कहाँ तक लाभ देगा शरीर तक शरीर को लाभ देता आत्मा को तो टच भी नहीं कर सकता उसका हार है उसका आहार कुछ दूसरा है उसके लिए तो भगवान का नामामृत पीना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे योग कुयोग ज्ञान अज्ञान हो राम प्रेम प्रधान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है जिस योग में और ज्ञान में भगवान राम से कोई प्रेम नहीं जहन नहीं राम प्रेम प्रधान योग कु ज्ञान अज्ञान जहन नहीं राम प्रेम प्रधान तो असली योग है भगवान कृष्ण के साथ अपने को जोड़ना लिंक जोड़ना और जुड़ता है व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ कैसे एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जीव पर हो तो कनेक्शन हो जाता है ये भगवान का नाम ही जोड़ने वाला है भगवान से इसीलिए योग ये सबसे वरिष्ठ योग है भगवान के नाम का उच्चारण करना भगवान के नाम का जप करना योगी नाम अपनी मत गते नात्मना श्रद्धावान भयतेम तो समय युक्त तमो मता योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो मुझमें अपना मन लगा करके मेरा भजन करता है भगवान कृष्ण गीता में कह रहे ऐसे उन्होंने कह दिया कि तपस भी योगी इससे बढ़कर है गर्मी से बढ़कर है ज्ञानी से बढ़कर है जोगी इसलिए तुम योगी बनो तस्मा योगी भव अर्जुन तो अर्जुन के मन में एक शंका आई कि कौन योगी बने कई प्रकार के योगी होते हैं कर्म योगी की ध्यान जोगी या ज्ञान जोगी कौन जोगी बने तो भगवान वही वहीं पर कहते हैं जो योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते न अंतरात्मना मत गते न अंतरात्मना अपने मन को मुझमें लगा करके श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है वो है युक्त तमा सबसे श्रेष्ठ जोगी इसका अर्थ है कि भगवान यही संकेत कर रहे हैं सबसे श्रेष्ठ जोगी बनो और इसी योगी शब्द की व्याख्या गीता के अंत में करते हैं मन मना भव मत भक्त मेरा भक्त बनो एक बार कहें कि योगी बनो दूसरी बार कह रहे मेरा भक्त बनो तो उसी योगी को ही क्लियर करके कह रहे हैं योगी बनने का मतलब है मेरा भक्त बनना अन्यथा दो दो चीज बनने के लिए तो भगवान कहेंगे नहीं ना कि योगी बनो भक्त बनो अगर विरुद्ध बात बोलते तो एक गड़बड़ हो जाता है एक ही बात बोल रहे हैं योगी बनो और योगी का मतलब है मेरा भक्त मत भक्त भाव तो इस तरह से अविध्यय भक्ति योग ही सबसे बड़ा साधन है इसीलिए मुनियों ने निश्चय करके बात कही है अतएव मुनिगण करिय चल निश्चय भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक दो मुनि नहीं समस्त ऋषि मुनियों ने निश्चय किया है जोगिनाम निर्णितम जोगियों के द्वारा ये निर्णित विषय है एतन निर्विद्यमाना नाम क्षता में कुतोह जो अभय चाहते हैं उनके लिए निर्णय किया गया है इच्छता में कुतोह जो चाहते हैं कि हमारा भय चला जाए हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए हम भगवान के अभय धाम में जाए तो इसके लिए योगिना निर्णित हे महाराज परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं समस्त योगियों का भक्तों का ऋषियों का निर्णय है वो क्या हरे नामानुकीर्तन भगवान के नाम का निरंतर जप करना बारंबार कीर्तन करना ये निर्णय है इसके विषय में अब कुछ सोचना नहीं है कि क्या उपाय है साधन क्या है साध्य क्या है आजकल लोग बैठते हैं ये मीमांसा करने के लिए कभी कभी विचार करो कैसे संसार सागर तरेंगे ये करो ये करो तो नए प्रकार के योग तथाकथित कंडन चालू किए यह योग यह योग दिल्ली में मैं पोस्टर में भी पढ़ रहा हैं कई योग नए नए चलते हैं सुगम योग सुगम फुगम कुछ नहीं सुगम जोग नहीं है सुगम सबसे है भगवान का नाम लेना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम। मह ऋषियों की सभा में सुखदेव को स्वामी बोल रहे हैं कि जोगिनार्णितम हरे नामानुकीर्तन हो भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना यही सबसे बड़ा साधन है यही अभय देगा और ये निर्णितम यह बात निर्णित है अब इस पर फिर कुछ भी किचकच करने की जरूरत नहीं है ये निर्णित है फाइनल है जब शब्द पर विचार कीजिए कितना जोर से बोल रहे हैं निर्णितम ये डिसाइडेड है जो डिसाइड है उसको न करके और फालतू बातों में लोग लगे रहते हैं विशेष करके जो अपने को साधक मानते हैं उनकी तो दशा अजीब है साधना न करके भगवान का नाम न ना करके और दूसरे दूसरे विचार करते रहते हैं। नदी काल से विचार चल रहा है कोई किसी कर्म पर जोर देता है कोई किसी साधना पर तो इस साधना पर उस साधना पर इस साधना पर उस साधना पर। और सुखदेव जी ऋषियों की सभा में बोल रहे है कि निर्णय है महाराज जो विनाम नृप निर्णितम हे महाराज हे राजन ये निर्त बात निर्णित बात है भगवान का नाम कीर्तन और इसको छोड़ करके दूसरा किया जाए तो क्या कहा जाएगा ऐसे बेवकूफ व्यक्ति को निर्णित तो ये हरि है भगवान कृष्ण की भक्ति यही है परम साधन जो ये जो ऐसे कर्म जोग और ज्ञान जैसा थोड़ा फल नहीं देता है कोई केवल स्वर्ग तक तो पहुंचा दे और कोई केवल आत्मा अनात्मा का विवेक पैदा कर दे कुछ सिद्धि दे दे केवल यही नहीं भक्ति से सब कुछ मिलता है भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं उनका प्रेम मिलता है तो ये मुनियों का निर्णय है एक है। श्लोक है यह मुनि वाक्य इसको वाक्योलोस्वामी कहते हैं मुनि मुनिवाक्य है माता भावदा रद, भावदा राधन विधि तथा मातुर स्मृति स्मृतिरपि तथा भगनी पुराणाद्या सहज निभा सत्यम्ञात शरण मुनियों ने निर्णय करके जो वाक्य कहा है एक मुनि का वाक्य पर उधृत किया जा रहा माता। मा है माता श्रुति माँ है श्रुति वेदों को कहते हैं तो वेद मा है माँ बोलती है बदती पृष्ठ बदति जिज्ञासिता होने पर श्रुति से पूछा जाता है कि कौन है आराध्य है और कैसे आराधना की जाती है उसकी तो माता श्रुति बोलती है कि मुरहर मुरारी अर्थात मूल दैत्य के शत्रु भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य हैं और उनके आराधन की विधि है उनकी भक्ति ये कहती है श्रुति श्रुति को माता कहा जाता है क्यों जैसे माँ अपने पुत्र का सहज हित करना चाहते हितयश्री होती है कैसे जीव का संसार कट, बंधन कटेगा कैसे दुख खत्म होगा और कैसे भगवान मिलेंगे कैसे मोक्ष होगा मुक्ति कैसे होगी तो इसको वो हमेशा बताती रहती है इसीलिए श्रुति को वेद को माँ कहा गया है माँ अपने संतान के प्रति हमेशा योग की चिंता करते इसका कल्याण होना चाहिए कोई रोग हो गया है तो उसे रोग को मिटाना चाहती है उसे भूख लगती है भोजन देती है कपड़ा देती है सुलाती है खिलाती है पिलाती है तब तो वेद इतना दयालु है सूती इतना कोरोना नहीं है कि वो प्रिस्टा, अगर उससे कोई पूछे तो पूछने की जरूरत नहीं है परंतु तो फिर भी यदि तो पृष्ठा पूछा जाए माता से कि जीव का कल्याण किसमें है तो बदती तवाराधन विधि आपके भक्ति के बारे में बताती सुनती और जथा मातु तथा भक्ति भगिनी और जो मां कहती है वही बात बड़ी बहन बहने भी कह रही है इसको ऐसे समझेंगे शिल प्रभुपा जी ने लिखा है कि किसी को अपने पिता के बारे में जानना हो और पिता कैसे प्रसन्न होगा उसका क्या स्वभाव है और कई बात की जिज्ञासा करनी हो और पहले तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है तो किसका आश्रय लेगा किससे पूछेगा किसी को अपने बाप के बारे में जानना हो और यहाँ से चला जाए बॉम्बे और पूछे जंझन में कि आप हमारे बाप हैं आप हमारे बाप हैं वो व्यक्ति तो कहेगा पागल है क्या पूछ रहा है कहीं दुनिया में जाए घर घर में पूछा कीजिए क्या आप हमारे फादर हैं तो अमेरिका के या इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के जगह पर जाकर के पूछे किसी के विषय में क्या या तो हमारे पिता हैं या दूसरे से पूछे कि हमारा बाप कौन है ऐसे तो ये नहीं जानता होगा तो उसको पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा बाहर नहीं जा सकता है लेकिन ऐसा पागल कहीं पूछे अनजान जगह पर कि मेरा बाप कौन है मुझको कौन जन्म दिया है तो इसका सबसे सुंदर उत्तर कौन देगा यदि संजोक से कोई कहे कि तुम्हारी माँ है तो कह दे कि हाँ माँ है तुम तो लोग यही कहेंगे अरे मूर्ख जाकर माँ से क्यों नहीं पूछते हो कि कौन बाप है तो माँ बाप का पता पूछने के लिए सबसे प्रमाण है माँ मां जानती है कि यह किसका अंश है किसका पुत्र है है ना? मां से न पूछ करके सारी दुनिया में कोई घूमे तो पता नहीं लगेगा यदि बिना पासपोर्ट के हिमालय जगह घूम रहा हो तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कौन बाप है तो माँ बताएगी इसीलिए श्रुति को मां कहा गया है माता कहा ये माँ बताती है कि इस जगत का स्वामी कौन है और सभी जीवों का हितय सभी जीवों का जन्मदाता कौन है जगत तेरा पिता कृष्ण जगत के पिता कृष्ण हैं जगत मैंने जीवा नाम पिता कृष्ण सभी जीवों के पिता श्री कृष्ण हैं और ऐसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक बात लोग सुनते हैं कोई पूछ अच्छा भी जान गया कि हमारे पिता अमुख व्यक्ति हैं पिता कैसे प्रसन्न होंगे क्या चाहते हैं तुमसे क्या अपेक्षा है तो माँ ही बताएगी ना कि पिता जी कैसे प्रसन्न होंगे तो जब से पूछा गया श्रुति से माता पृष्ठा दिशती तबाराधन विधि जब माँ श्रुति से पूछा गया जिज्ञासित तो होता आज भी पूछा जाता है जिज्ञासा की जाती है तो श्रुति माता यही कहती है भवद आराधन विधि तव तो आराधन विधि माँ यही बताती है आपके आराधन की विधि कोई मुनि वाक है, हे श्री कृष्ण हे मुरारी आपको प्रसन्न करने की विधि बताती है श्रुति भक्ति करने को बताती है अच्छा मातुल मातुर जैसे माँ की वाणी है तथा भक्ति भगनी रि श्रुति के बाद स्मृति ग्रंथ है स्मृति गीता को स्मृति माना गया स्मृति। स्मृति श्मिर्त भागवतम श्रुति है उपनिषद श्रुति है श्रुति में ये तथ्य का वर्णन कि देश काल से अतीत सभी देश में सभी काल में सभी अवस्थाओं में जीव का जो कर्तव्य है उसको श्रुति बताती है और देश के अनुसार काल के अनुसार समाज के अनुसार अवसर के अनुसार जो आचरण करने के लिए बतावे उसको स्मृति कहते हैं स्मृतियाँ बहुत हैं जैसे मनु स्मृति की स्मृति पराशर स्मृति इत्यादि स्मृति ग्रंथ हैं तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है जैसे जीव कृष्ण का नित्य दास है यह श्रुति का वाक्य हम देह नहीं हैं हम कृष्ण के अंश हैं ये श्रुति वाक्य हुआ परंतु इसके बाद भी हम देह नहीं हैं पर फिर भी देह में बंद हैं और कुछ से काल के लिए कोई स्त्री है कोई पुरुष है इतनी वास्तव में कोई स्त्री पुरुष नहीं है जीवात्मा शुद्ध कृष्ण का अंश है लेकिन जब तक स्त्री के शरीर में है तब तक स्त्री जैसा तो व्यवहार करना ही होगा और पुरुष भी है तो सन्यासी है बालप्रस्थी है गृहस्थ है या है वह है तो व्यवहार तो अलग अलग होगा ही तो इसका विश्लेषण इसका विचार कौन करते है स्मृति स्मृति बताती है इस देश में ये कर्तव्य है इस काल में इस समय यह हुआ व्यवहार करना है तो स्मृति श्रुति पूछने पर जिज्ञासिता होने पर कहती है कि श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और स्मृति भी पूछने पर कहती है ये पृष्ठ सब जगह लगेगा स्मृति कैसे है तो बड़ी बहन के समान है उस व्यक्ति की बड़ी बहन उसको भी पता है कि अगर उससे पूछा जाए कि हमारा पिता कौन है तो बड़ी बहन भी बताएगी कि ये पिता है जथा मातुर बाणी जैसे माता की बाणी निकलती है वैसे ही बड़ी बहन भी बताती है तो श्रुति को माँ कहा गया है और स्मृति को बड़ी बहन कहा गया है बड़ी बहन जो बात माँ बताती है वही बड़ी बहन भी बताती है और ठीक यही बात तदनुगा पुराण आद्या ये सहज निबा पर पुराण आद्या ये व सहज निबह ते तदनुगा और ये पुराण आदि जो है पुराण आदि ये सब सहोदर भाई हैं अगर सहोदर भाई हैं और बड़े हैं अपने उम्र में तो वे भी, भी बताएंगे पिता को बहन बताएगी और बड़े भाई भी बताएंगे तो जो बात माँ बोल रही है श्रुति वही बहन बोल रही है और वही भाई लोग बोल रहे तदनुगा तद माँ के अनुगत रहने वाले सब भाई बहन ये सभी बताते तो पुराण जितने हैं ये अट्ठारह पुराण आदि है या महाभारत रामायण आदि ये सब ये सब भी वही बताते हैं जो श्रुति कहती है जो वेद कहता है उसी को पुष्ट करते हैं सहज निबाह सहज मतलब साथ में जन्मे हुए निबाह भाई सहोदर भाई एक पेट से जन्मे हुए सहोदर भाई पुराण आदि को सहोदर भाई कहा गया है और स्मृति को बहन और श्रुति को माता तो ये सब बताते हैं कि हमारा पिता कौन है सीधा बताते हैं श्री कृष्ण हमारे पिता हैं हमारे आराध्य हैं तो इसीलिए उनके आराधन विधि को ये सब बताते हैं ऐसे ऐसे प्रसन्न होंगे भगवान तो सभी भक्ति पर ही जोर दिए स्मृतियों में भगवान की भक्ति का प्रचार है पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार है सब जगह बल दिया गया है और श्रुति में तो है स्मृति में भी है हमने अपने आँख से डायरेक्ट पढ़ा चरक संहिता में शुरू में चरक मुनि कहते हैं सीधा लिखते हैं जबकि समस्त दवाइयों का उपर्णन किए हैं आयुर्वेद तो लिखते हैं कि कोई भी रोग भगवान के नाम से कटता है अतः तो दवा देने के समय भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए वे कहते हैं कि भगवान के आराधन की विधि हुई ना स्मृति है दवा दी जा रही है लेकिन दवा देने में भी भगवान का स्मरण करके उनका नाम लेकर के दवा दो ऐसा है लिखते हैं आजकल के डॉक्टरों को सीखना चाहिए कि डॉक्टरों के परम गुरु चरख जी जी क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम लेकर के दवा देना चाहिए। तो चाहुति स्मृति और पुराण आदि ये सारे ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर जोर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर है श्लोक है श्रुति माता पृष्ठा दिशा भवदाधन विधि जथा मातुर जथा स्मृति लपी तथा वक्ति भगिनी पुराणाद्या ये सहज निबहस्ते तदनुगा सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान शरण हे श्रीकृष्ण हे हे प्राण हरने वाले हमने जब जो भी श्रुति पढ़ा और सुना या पुराण स्मृति आदित्य इसके द्वारा यही ज्ञात हुआ कि आप ही परम सत्य हैं ये उन सबकी वाणी बिल्कुल सत्य है आज मैं जान गया कि हे मुरहर भगवान ने वह शरण आप ही समस्त जीवों के शरण हैं शरण हैं आप ही इष्ट देव हैं आप ही परमेश्वर हैं ये बात हमको पता चल गया ज्ञातम ज्ञात हो गया भवान एव शरणम आप ही एकमात्र शरण हैं समस्त वेदों के आलोचना से और स्मृतियों के पढ़ने से पुराणों के अध्ययन से यही पता चलता है कि श्री कृष्ण ही आराध्य हैं प्रभु हैं यह सत्य बात है एक मुनि बोल रहे हैं सत्यम ज्ञातम मुरहर भवान एवं शरण भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य का वध किया था एक बहुत पहले मूर दैत्य हो गया था उसका भी वध किया और प्राग ज्योतिषपुर में जा कर के जब भवानसुर का वध किया तो वहां भी मूर नाम दैत्य का वध किया इसलिए उनको मुरारी कहते हैं और मूरा का अर्थ होता है कुरूपता दुर्भाग्य कुरूपता का दुर्भाग्य का दुख का जो औरी है शत्रु है उसको मुरारी कहते सारे दुखों का नाश भगवान कृष्ण कर देते हैं इसलिए वे दुखारी है या मुरारी है मुरा मुरा का किया गया है दुर्भाग्य दुख जितना भी दुख है दुर्भाग्य है सब हर लेते हैं कृष्ण इसलिए इनको मुरारी कहते हैं तो हे मुर हे पूर्व का नाश करने वाले आप ही एकमात्र शरण है मैं आपकी शरण में आया हूं आपकी भक्ति करना ही एकमात्र जीवन का है ये हमको पूरा पूरा ज्ञान हो गया अद्वै ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तर अवस्था तो अभिधेय का ही वर्णन कर रहे हैं उसको कहने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण अद्वैय ज्ञान तत्व हैं ज्ञान तत्व का अर्थ है, है चिदैक वस्तु चिन्मय लेकिन ऐसे श्री कृष्ण दो रूप में अवस्थान करते हैं हैं सारे जगत में ब्रह्मांड में पर्व व्यूम में और ब्रह्मांड में भी दो तरह से वे विद्यमान है एक अपने स्वरूप में और दूसरे अपने शक्ति के रूप में अपने स्वरूप में और अपने शक्ति के रूप में सर्वत्र हैं दो प्रकार से अवस्थान करते हैं उसको आगे विस्तार से कहते हैं श्वास विभिन्न रूपे हया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करे विहार। श्वास विस्तार करके अपने को ही अनंत भगवत स्वरूपों में व्यक्त करते हैं इसको स्वांश विस्तार करते हैं स्व अंश अपना ही अंश और विभिन्न अंश विभिन्नांश के रूप में जीव जीव का विभिन्नांश का विभिन्न अंश वास्तव में जीव में और भगवान में बहुत भेद है इसीलिए शास्त्रकार सावधानी से वर्णन करते हैं विभिन्न विभिन्नांश विशेष भिन्न अंश जीव वास्तव में कृष्ण का अंश है ईश्वर अंश जीव अभिन्नाशी लेकिन जीव विशेष भिन्न अंश है अतः भगवान का अंश है लेकिन भगवान नहीं है ये कहने का आशय है केवल भिन्नांश नहीं कहा जा रहा है विभिन्न विशेष भिन्नाश माया बस परच्छिन्न जड़ जीव की समान ये जीव कभी भगवान नहीं है न कभी हो सकता है तो भगवान श्री कृष्ण का ये विभिन्न अंश है जीव के रूप में तो इस ब्रह्मांड में वो व्याप्त है और बैकुंठ में भी बैकुंठ में स्वांस विस्तार है श्री कृष्ण का अपने को ही अनंत भगवत स्वरूप में व्यक्त किए एक तो पर में बैकुंठ ही अनंत है और एक एक बैकुंठ में भगवान एक एक मूर्ति से विराजते है वह श्वांश विस्तार है और वहाँ भी भगवान का विभिन्न वहाँ भी जीव है वे भगवान के विभिन्न तो स्वांश विभिन्नांश रूपे हाइया विस्तार अनंत बैकुंठ ब्रह्मांड करे बैकुंठ में भी और इधर ब्रह्मांडों में भी सब जगह वे जीव के रूप में फैले हैं और अपने स्वरूप में स्वांश विस्तार चतुर्विह अवतार गण जो श्वांश कौन है भगवान के अपने अंश जो चतुर चतुर्व्यूह हैं और भगवान के जो भी अवतार हैं वे हैं स्वांश विस्तार अपने ही विस्तार और विभिन्नांश जीवतार शक्ति ते गणन लेकिन जो विभिन्नांश जीवगण हैं ये भगवान के अंश होते हुए वास्तव में शक्ति के विस्तार हैं भगवान के स्वरूप के विस्तार नहीं हैं ये जितने अवतार हैं चतुर्वेदी में स्वरूप विस्तार है शक्ति नहीं है और जीव जो हाँ है चाहे वो ब्रह्मांड में हों चाहे वैकुंठ में हों ये भगवान के शक्ति के विस्तार है शक्ति का विस्तार और भगवान का विस्तार दोनों में बहुत भेद है तो विभिन्नश जीव तर शक्ति ते गण जीव गणना शक्ति के अंदर हो गई है तो से ही विभिन्नंश जीव दुई प्रकार और भगवान के जो विभिन्नांश हैं जीव हैं, ये दो प्रकार के हैं दो प्रकार के विभिन्नश हैं एक नित्य मुक्त एके नित्य संसार एक प्रकार के जीव हैं, वो भी विभिन्नांश हैं, लेकिन नित्य मुक्त है नित्य ही बैकुंठ में रहते नित्य मुक्त उनको कहते हैं अनादिकाल से भी भगवत पार्षद हैं और अनंत काल तक रहेंगे अनादि शब्द पर विचार करना चाहिए कोई शुरुआत नहीं है उनके नित्य मुक्त वे वे भी विभिन्नांश हैं लेकिन नित्य मुक्त हैं और दूसरे कोटि के का जो विभिन्नांश हैं जीव हैं वे हैं एक एक नित्य संसार और नित्य संसार नित्य संसार बंधन है अनादि काल से संसार बंधन है शरीर बदलते रहते हैं इस प्राकृतिक जगत में इस प्राकृत जगत में जो जीव है वे नित्य संसार वाले और जो वैकुंठ में जीव है वे नित्य मुक्त है नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख कृष्ण पारिषद नाम घुर्दे सेवा सुख जो नित्य मुक्त जीव है भगवान के विभिन्न विस्तार उनके बारे में भगवान चैतन्य आप कहते हैं नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख जो तो नित्य मुक्त जीव हैं वैकुंठ में बोलो वृंदावन में तो वे नित्य कृष्ण के चरण में रहते हैं उन्मुख रहते उन्मुख कार्य है सामने मुख और विमुख कार्य होता है पीठ के तरफ दूर लेकिन उन्मुख कार्य होता है भगवान के सामने ही उत्मुख उन्मुख तो भगवान के पार्श्व बैकुंठ में नित्य कृष्ण चरण में उन्मुख रहते हैं नित्य सेवा में लगे रहते हैं और कृष्ण पारिषद नाम उनका नाम होता है कृष्ण पारसद कृष्ण के विविध प्रकार के सेवा में वे लगे रहते हैं इन नाम परिचय चैतन्य पर बता रहे हैं कि जो नित्य मुक्त जीव है वे भगवान की सेवा में नित्य लगे रहते हैं और भुंजे सेवा सुख भगवान श्री कृष्ण के सेवा के रस के सुख को भोगते हैं उनका भोग है कृष्ण सेवा का सुख नित्य सुखी रहते हैं नित्य सेवा में लगे रहते हैं, ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति यह कहता है कि कोई जो बैकुंठ से गिरता रहता है तो उस नालायक को पढ़ने के लिए कहना चाहिए ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे चैतन महाप्रभु बोल रहे हैं स्पष्ट बोलते हैं नित्य नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख कृष्ण पारिषद नाम भूंजे सेवा सुख सेवा के सुख को भोगता रहता भोगता रहता कभी ऐसा, ऐसा ये नित्य सब जगह तो लगेगा नित्य सेवा का सुख भोगता रहता है उसमें कभी यह बात थोड़े आएगी कि अब मैं बहुत सेवा किया अब जरा मैं ही कृष्ण बन जाऊ मैं आराम कर ये सब इधर के थर्ड क्लास के ब्रेन वालों की उपज है इस प्रकार के को कल्पना करना जे उब जाता है ये करता है अरे इस संसार में तो उ नहीं रहा है वो कहा से उबेगा वहां पर यहाँ आदमी कितना बूढ़ा हो जाता है फिर भी परिवार में देह गेह में लिपटा हुआ वैकुंठ में इस प्रकार का विचार कैसे आ सकता है भगवान कृष्ण की नित्य सेवा के सुख में वो विभोर रहता है और इधर का नित्य बद्ध कृष्ण हिते नित्य बहिर्मुख जो नित्य बद्ध जीव हैं वे कृष्ण से नित्य बहिर्मुख बहिर्मुख बहिर्मुख का अर्थ बाहर मुख किया <laughs> बहिर्मुख अर्थ कभी कृष्ण पर ध्यान ही नहीं जाता है भगवान अपने पार्षदों के साथ अपने धाम में दिव्य विहार करते रहते हैं यहाँ तक कि कभी कभी यहाँ अवतार लेकर के आते हैं नीला करते हैं फिर भी ये बहिर्मुख लोग कभी सोचते ही नहीं बहिर्मुख, बाहर मुख है माया की तरफ माया की तरफ बनाई हुई वस्तुओं में भी वस्तुओं में ही उनका चित लगा हुआ है इसके तरफ से कभी मुख फेरे ही नहीं नित्य बहिर्मुख है किताबें बहुत सी छपी हैं तो पढ़ते भी हैं तो वही संसार की बातें पढ़ते हैं अरे कभी भागवत या भगवद गीता चैतन्य चैत्यामृत रामायण आदि नहीं पढ़ते संसार के मैगजीन पत्र पत्रिका यही पढ़ते रहते नित्य बहिर्मुख बहिर्मुख कार से बाहरी मुख मुख्य कृष्ण के तरफ कभी नहीं कोई सोचे ही नहीं कृष्ण के तरफ थोड़ा जित जाए तो उसको कहा जाएगा कि अब अंतर्मुख हो रहा है भीतर की तरफ मुख कर रहा है लेकिन वो तो कभी नहीं मुख फेरा है तो फेरा सदा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि भगवान के सेवा में बहुत बड़ा सुख है एक ऐसा जगत है जहाँ पर सभी बार भगवान के सेवा के सुख में बिहोर रहते हैं और भगवान परम आनंदमय है उस स्थान में जाना चाहिए उनसे मुलाकात करनी चाहिए संपर्क करना चाहिए भगवान से भगवान के भक्तों से इसका विचार नहीं है नित्य बध कृष्ण ते नित्य बहिर्मुख नित्य बद्ध जो इस संसार में जीव है बहिर्मुख नित नित्य का अर्थ यही हुआ अनादि काल से तो अनादि बहिर्मुख लिखा भी कहा गया नित्य बध कृष्ण ते नित्य बहिर्मुख नित्य संसारी भुंजे नर का दिख उधर कृष्ण सेवा सुख भोगते हैं पार्षद और इधर के जीव जो नित्यबद्ध है वे नरकादि दुख भोगते नरक आदि का दुख नरक जिसमें प्रधान है ऐसे तो सब जगह नरक ही है दिल्ली में क्या कम नरक है सब जगह नरक ही है वास्तव में नरक में भी इतना दुख नहीं होता है जितना दुख है इस समय एक बार शिल प्रभुपा जी बैठे थे इंग्लैंड में तो बहुत ठंडा पड़ रहा था किसी भक्त ने कह दिया कि प्रहुपाजी, प्रहुपाजी नरक का कुछ किये थे तो है कि क्या हम नरक में भी कर सकते हैं <laughs> तो कहे तो रहे हो <laughs> तो किसी ने बड़ा आश्चर्य किया क्या ये इंग्लैंड नरक है <laughs> तो प्रभु जी कहे नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है ऐसा है। ये बात हमने महामना प्रभु जी के मुख से सुना है महामना प्रभु जी वृंदावन के प्रेसिडेंट थे कुछ वर्ष पहले वो बोल रहे थे हमने पूछा कि आप डायरेक्ट सुने तो कहे की हाँ डायरेक्ट मन बैठा था सुना है। तो नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है प्रभु बजने का ऐसा मतलब नरक से ज्यादा दुख है और नरक में तो कर्म का कुफल सब खत्म होता है भोग भोगा करके दंड देकर के खत्म होता है और इधर तो रोज नया बनता जा रहा है ये तो महानरक है आगे भविष्य में और जीवन संकट में पड़ता जाएगा आदमी भले मान ले भ्रम से कि हम सुख भोग रहे हैं लेकिन ये शरीर नरक है श्रीपद शंकराचार्य जी का प्रश्नोत्तरी है तो उसमें वे स्वयं पूछते हैं उत्तर देते है कह नर नरक कौन है नरको स्वदेह उतर देता है नरक है अपना देह दे नरक में मलमूत्र रहता है ना इस शरीर में कौन है कौन केसर कस्तूरी भरा हुआ है सो तो ब्लड है चाम है हड्डी है और मलमूत्र की थैली है नरक ये नहीं और क्या है नरको स्वदेह नरक अपना देह है इस प्रकार का देह वैठ में नहीं है स्वर्ग में ही ऐसा देह नहीं मिलता इस पृथ्वी पर ये देह है ये बिल्कुल चलता फिरता नरक है वास्तव में इसको सजा करके ओढ़ा करके श्रृंगार करके रखा जाता है तब कुछ ठीक दिखता है नरको स्वदेह है इस प्रकार इस संसार में जो जीव है वे नित्य दुख भोगते रहते नरक काली पीड़ा भोगते रहते हैं कभी स्वर्ग में कभी नरक में स्वर्ग भी नरक ही है एक प्रकार से तो दुख भोगता रहता है ये जीव की दशा है सही दो माया पिशाची दंड करे तारे जारी तारे मारे तारे जारी मारे इसी दोष से ये दोष है जीव का कभी कभी प्रश्न उठेगा इसमें दोष क्या है जब ऐसे ही जीव को बनाया गया कि नित्य बद्ध है और नित्य पहलु है दोष क्या है उसको दोष नहीं कहा जा रहा है कि नित्य नित्य बद्ध है नित्य बद्ध तक ये दोष नहीं है लेकिन यहाँ आ करके साधुओं का प्रवचन सुन करके भी देह करके भी यदि नहीं विचार करता है तो नित्य बहिर्मुख है दोष दोष है इस इस जगत में भगवान का भजन नहीं करता है। इस के चलते माया पिशाची दंड करे तारे उसको दंड देती है और आध्यात्मिक त्रय तारे तारे जारी मारे। या जारी मारे मारे जो भी हो का इसी दोष के चलते माया त्रिविध ताप देती है आध्यात्मिक अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप देती दुख देती है और और जार जारती है मारती है जलाती है मारती है यदि किसी आदमी को बार बार पीटा जाए लाठी से या जूता से और फिर आग में भी झोंका जाए और वहाँ मरे नहीं फिर आ जाए तो फिर पीटा जाए ये दशा जीव की है तारे जारी मारे जाती भी है और मारती भी है। बहुत दूर में जाने का मतलब हम लोग जब तक इस शरीर में झुलसते रहते हैं झुलसते रहते हैं और फिर इसको इस शरीर को छोड़ा करके दूसरे शरीर एक शरीर में भी एक दशा नहीं रहने देती है माया इस दोष के चलते दंड दे रही है कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीव का दोष क्या है दोष है ना दोष है कि यहाँ पर भगवान आते हैं भगवान के भक्त आते हैं संत महात्मा भगवान का उपदेश है गीता भागवत सब है पर इसको पढ़ता नहीं है इस दोष के चलते ये सुनता नहीं है सत्संग में नहीं आता है भक्तों के तो इस दोष के चलते माया पिशाची इसको दंड देती है और आध्यात्मिक आदि ताप्त दे करके जागती है भारतीय काम क्रोधे दास हया खाए। काम क्रोध का दास बन करके इस संसार में और काम क्रोध का और माया का लात खाता रहता काम भी बहुत प्रचंड शत्रु भी लात मारता है और लात कोई छूछे लात नहीं बहुत कील निकला हुआ बूट लगा करके मारता है ऐसा है, आँख में लगे सिर पर लगे या पीठ पर ऐसे मारता है काम क्रोधेर दास है या उनका लात खाता काम के आवेश में हो करके कुछ आदमी काम करना चाहता है कुछ क्रिया करना चाहता है लेकिन फिर जूता पड़ता है उस पर काम का काम का ही जूता पड़ता है कोई किसी भोग में पड़ करके देखे अगर ज्यादा खा लिया तो तुरंत फिर डायरिया हो जाती है कई प्रकार की पीड़ा और सब स्त्री संग आदि करके भी व्यक्ति को केवल काम का लात ही खाना होता है कोई सुख का अनुभव नहीं करता इस संसार में क्षण भर के लिए सुख का अनुभव करता है बाद में तो काम का लात पड़ता है और क्रोध का लात कभी लोग का लात लात इस तरह से किसी अपराधी व्यक्ति को जैसे चारों तरफ से जूता से मारें डंडा से मारें पटके और फिर आग में झोंके इस तरह की दशा है तो काम क्रोधर दास दासह तार लाठी खाए तब तो कैसे इसका उड़ होगा इस दशा में पड़ा हुआ है तब अभिधेय आदि का सवाल क्या है कैसे कल्याण होगा जब चारों तरफ से मार खा रहा है तो भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए इस तरह से भ्रमिते भ्रमिते इस जोनी में उस जोनी में इस स्थान से उस स्थान पर काम क्रोध का दास हो करके सबका लात खाते हुए घूमते घूमते यदि साधु वैद्य पाए यदि वैष्णव वैद्य कहीं मिल जाए तो बहुत प्रहार हुआ है बहुत जला है मार खाया है लेकिन वैद्य यदि तगड़ा हो तो देखेगा दवाई देगा धीरे धीरे ठीक हो जाए यदि साधु वैद्य पाए तो साधु नहीं मिलेगा यदि किसी वैष्णव का संग नहीं मिलेगा तब तो कुछ होने वाला है ही नहीं तो ऐसे ही मार खाता हुआ मारेगा रहेगा यदि साधु वैद्य पाए यदि संजोग से साधु रूपी वैध मिल जाता है तार मंत्र उपदेश से, तार उपदेश मंत्र पिसाचिपलाये तो साधु क्या करेगा वहाँ पर अब कोई चिकित्सक करने की दूसरी विधि काम नहीं करेगी किसको हॉस्पिटलाइज करके कुछ ए, सर्जरी कीजिए या ये कीजिए उससे ठीक नहीं होगा अब ये कहीं उपाय काम करेगा कि उपदेश मंत्र पिसाची पलाए उस साधु के उपदेश से उपदेश के मंत्र से और महामंत्र से पिसाची भाग जाएगी ये अर्थ है उपदेश करेगा भगवान का नाम लो तो साधु के उपदेश से यदि भगवान का नाम जपा भगवान का कीर्तन किया तब तो पिसाची भाग जाएगी और इसके बाद मुक्त हो जाएगा ठीक हो जाएगा और कोई उपाय है ही नहीं बहुत भयानक रोग है। दूर हो जाते हैं मंत्र खास करके पिसाची रोग से कोई ग्रस्त हो भूत चढ़ गया हो तो वो तो इंजेक्शन देने से दवा पिलाने से ठीक नहीं होता है कोई मंत्र द्वारा ही भूत भागता है मैं देखा गया है तार उपदेश मंत्र कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए तो उसके उपदेश मंत्र से माया भाग जाती है समझ में आ जाता है मैं कृष्ण का दास हूं भक्ति करने लगता है साधु के संग में और भक्ति जब करता है कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए तब वो कृष्ण के पास चला जाता है और इसको फिर साधन मुक्त कहते हैं साधन सिद्ध जा करके भगवान के परसदों में अब अजल अमर हो जाता है वहाँ से कभी इस संसार में नहीं लौट, अरे एक बार जो जिस तरह से मारा गया पीटा गया कभी याद आएगी तो इधर आएगा वो ये स्थान रहने लायक नहीं लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के धाम का कोई ज्ञान नहीं होता है और भगवान से अटैचमेंट नहीं होता है तो वो कभी कभी बहाना करता है यही ठीक है कभी कभी तुम तो लोग कहते क्या मुक्त होकर करेंगे हम यही रहेंगे यही फ्रिशिंग करेंगे, करेंगे या शक्ति बोलती है आदमी अपने परिवार से देह से समाज से विरक्त नहीं होता है इसीलिए कहता अब यही प्रीचिंग करेंगे तो प्रीचिंग करने नारद जी को जी को तुम भागो बोलो भगवान के धाम में ये संसार रहने लायक नहीं है बहुत बिहार है तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि तार उपदेश मंत्र पीसा चिपला है वैष्णव साधु के उपदेश से यहाँ साधु का अर्थ वैष्णव ये ध्यान रखना चाहिए साधु का मतलब ये नहीं कि कोई भी वेशधारी साधु साधु मतलब वैश्व भगवान का भक्त तार उपदेश मंत्र पीछा छिपला साधु के उपदेश मंत्र एक तौर तक उसका उपदेश ही मंत्र जैसे काम करता है या वो कोई मंत्र देता जिस मंत्र है जिसमें महामंत्र सबसे श्रेष्ठ है इस माया पिशाची को दूर करने के लिए ये मंत्र जरूरी है जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है उसके पास माया आ नहीं सकती हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम आरे राम राम राम तो कृष्ण भक्ति पाए तबे तो कृष्ण निकट जाए पहला काम तो है माया पिशाची को दूर भगाना और दूसरा कार्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना भक्ति कई प्रकार की होती है आगे बढ़ किया जाएगा तो कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट जाए कृष्ण में प्रेम होता है कृष्ण की भक्ति करता है तभी कृष्ण के निकट जाता है और कृष्ण के निकट चला जाए तो वहाँ तो माया का कोई प्रश्न नहीं है माया तो बहुत इधर रहती है भगवान के धाम में माया का और रजोगुण का तमोगुण का यहाँ तक सतगुण तक का प्रवेश नहीं है वहां तो केवल प्रवेश है भगवान के पार्षदों का हरे रनुचरा भगवान के पार्षद वहां केवल जाते माया तो इधर ही गिरजा समुद्र की नदी के इधर ही रहती है यही इसका कार्य क्षेत्र है वहां नहीं पकड़ सकते कभी भी तो काम क्रोध का दास होकर के उनका लात खाता है इस पर सिर्फ सनातन गोस्वामी नहीं एक श्लोक लिखा है और इसको स्वामी पर भक्ति के संगठन सिंधु में उद्धर किए पर रचना है सनातन काम दीनाधा पालिता दुर्निदेशान देशान जाता मई न करुणा नोप नथ जदुपते लब्ध माम इसमें भी भगवान श्री कृष्ण से विनय है हे जदुपते मैं काम आदि का दास बन करके उनके अनेक गलत आज्ञाओं का दुर्निर्देशों का मैंने पालन किया मैं इस संसार में काम क्रोध का दास बन करके कामा दिनम कति न कथित पालिता दूर दुर्निर्देश दूर दूषित आज्ञा काम ने आज्ञा दिया ये करो ये करो ये करो क्रोध ने आज्ञा दिया लोभ ने आज्ञा दिया इनका मैं दास बना इनका दास बन करके और इनके दूर का उचित आज्ञाओं का मैंने पालन किया दास बन ही गया था तो इनका पालन किया ये जीवों की दशा का वर्णन हो रहा है वास्तव में काम क्रोध है लोभादि का दास बन करके और इनकी न पालन करने लायक आज्ञाओं का भी मैंने पालन किया पर हे जदुपते इनकी आज्ञा पालन में कभी मुझे लज्जा नहीं आई कैसी गलत आज्ञा दे तो फिर भी मैं काम करता था इनकी आज्ञा का पालन करता था और इतनी आज्ञा का पालन किया फिर भी इन लोगों को मुझ कभी दया नहीं आई कि बेचारा इतना आज्ञा पालन किया अब तो दया करके इसको छुट्टी दिया जाए न करुणा न इन, इनमें कभी करुणा उत्पन्न नहीं हुई कि बेचारा इतनी मेरी अच्छा मुझे उन पर उनमें करुणा नहीं है काम क्रोधादी में और मुझमें लज्जा नहीं है और न तो उप शांति कभी शांति हमको मिले इनकी दास्ता करने से कभी शांत नहीं हुआ इधर जाओ ये करो ये करो करो वही मार मार कर भेजते थे कोई आ, कोई किसी के पास आवे दो चार आदमी खड़े होए गए काम लोभ क्रोध मध्सर ले और वाल की सरकार में आपकी इस आज्ञा का पालन किया तो कोई मारे रे सदा अभी वो काम बाकी हम नहीं किया मान लीजिए काम क्रोध लोभ में जूता मारकर भगाते हैं जब भी उधर काम करो काम नहीं किया ये काम क्रोध आदि ऐसे प्रचंड शत्रु हैं कि जीव के दुर्दशा को नहीं देखते उनमें कभी भी दया नहीं आई दया नहीं आई और मुझ में शांति नहीं आई कभी इस काम से छूट भी जाए इतना दुख अनुभव हुआ लेकिन फिर भी इसी में रहा पर उतन संप्र, लेकिन इस समय हे जदुपति हे जादूओं के पालक हे श्री कृष्ण मैं इन सबों को छोड़ दिया क्योंकि लब्ध बुद्धि इस समय मुझे बुद्धि प्राप्त हुई किसी साधु के संग से किसी वैष्णव के संग से संप्रथम लब्ध बुद्धि अब मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मैं इनको छोड़कर करके भागा किसी तरह छोड़ने वाले नहीं थे मैं भाग भागाया उत्सृत्य इनको छोड़कर के हे जदुपते माम आयात तो शरण मैं आपके शरण में आया आपके स्वरण में आया हूँ अब मुझे आत्मदास्य अपनी सेवा में नियुक्त मुझे नियुक्त कीजिए मैं कितनी सेवा किया काम क्रोध लोभ की संसार में इनको छोड़कर के भागा हूँ हे जदुपति आप अब अपनी सेवा में हमको लगाइए आप कितने कृतज्ञ थोड़ी सेवा से ही आप अपना धाम दे देते हैं क्या क्या देते हैं और उनकी इतनी सेवा किया ये कभी शांत नहीं हुए आज्ञा देने से मारने से पीटने से और मुझ में कोई लज्जा नहीं आई पर इस समय साधु के संग से मुझ में बुद्धि आई है लब्ध बुद्धि हुआ हूँ तो अब आप अपनी सेवा में मुझको निजुक्त कीजिए इस प्रकार से जब बुद्धि प्राप्त होती है तब जीव सोचता है ऐसे काम क्रोध लोभ आदि के आघात तो जीव सहता ही है इस संसार में सबसे ज़्यादा अपने परिवार के लोगों का आघात बहुत सहता है इस फैक्ट है कठोर बात है लेकिन जितना दुख आदमी को अपने परिवार में होता है उतना दुख संसार में कहीं नहीं होता है। तो उनका दास बन करके लात खा रहा है इधर से हमको ये चाहिए ये करो कोई चाहिए करो ये चाहिए ये, करो ये चाहिए ये करो ये करो बस उसी में जिंदगी बीत जाती है तो हे मुरारी हे जदूपते मैं इन सबको छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ और अपनी सेवा में हमको लगाई इस तरह से जीव कहना तो काम क्रोध कर केवल लात खाकर परेशान हुआ है कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान कृष्ण भक्ति समस्त अभिधेयों में प्रधान अभिध्यय है भक्ति मुख निरीक्षक कर्म जोग ज्ञान भक्ति महारानी का मुख देखते हैं कर्म योग और ज्ञान मुख देखने का मतलब यह है कि जब भक्ति महारानी कृपा कटाक्ष करते हैं तब कर्म में कुछ फल देने की शक्ति आती है तब योग कुछ सिद्धि देता है या ज्ञान सफल होता है नहीं तो ऐसा बेकार रहता है तो ये सब भक्ति का मुख देखते हैं उनकी कृपा चाहते हैं भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान यही सब साधन अति तुच्छ फल कृष्ण भक्ति बिना तहत दीते न रहे फल इन सब साधनों में का बहुत कम फल है बहुत कम बल है कृष्ण भक्ति के बिना ये नहीं पाते इनमें शक्ति नहीं आती आतीकमच्युत भाव वर्जित न सोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुत पुनः सस्व्रमीश्वरे चार कितने टाइम हुआ है आहे? तब यहीं पर बंद करते हैं साढ़े नौ तक कथा के